भासार्थ यम कहता है जब यह सत्य है तो तेरी देह से मैं अपनी देह को मिलाने की कामना नहीं करता हूं क्योंकि कोई भाई भगनी का संभोग करता है उसे लोग पापी कहते हैं तू मुझे छोड़कर अन्य पुरुष के साथ आमोद प्रमोद कर हे सुंदरी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ इस संबंध की कामना नहीं करता भाष्यार्थ यमी कहती है हे यम अरे तू बड़ा दुर्बल है तेरे मन तथा हृदय को मैं नहीं जान सकी क्या संयोग के तुझको कोई अन्य स्त्री जैसे रस्सी घोड़े को बांधती है तथा वृक्ष को लता परिविष्टित करती है आलंकित करती है भाष्यार्थ यम कहता है हे यमी तू भी अन्य पुरुष को ब्रिच्च की लता की भाथी आलिंगन करो, तथा अन्य पुरुष तुम्हे आलिंगित करे उसी का मन तुम हरन करो, वह भी तुम्हारे मन का हरन करे और तुम उसी के साथ कल्याण त्रद सावास का सुख भोगो, एकादशन सुख्तम। भाषार्थ वृष्ट करने वाला महान तथा अदम्व्य अग्नि ने आकाश से वर्षणशील बादलों के दोहन से यज्ञ करने वाले यजमान के लिए जलों की वृष्टि की जैसे वह वरुण बुद्ध से संपूर्ण जगत को जानता है वैसे ही वह अग्नि भी जानता है यज्ञ अग्नि यज्ञ ऋतुओं का पूजन करे भाषार्थ अग्नि के गुणों को कहने वाली जल से प्राप्त संस्कृत गंधर्व की स्त्री ने स्तुति की ध्यानावस्थित स्थिति में स्तुति करने वाला मेरा मन तेरी रक्षा करे अखंडनीय अग्नि हमें यज्ञ याग के मध्य स्थापित करे तथा हमारे कुल के मुख्य सबसे बड़े भाई यह स्तुति करते हैं भाषार्थ जब यज्ञ होम करने की इच्छा वाले तथा यज्ञ कार्य पूरा करने वाले अग्नि को स्तुति करके यज्ञ के लिए उत्पन्न किया गया उस समय वह कामनावती उत्तम शब्द वाली तीर्थ दिवाली विख्यात प्रसिद्ध उषा मानो के लिए आदित्य को लेकर उदित हो गई भाषार्थ अनंतर अग्नि से प्रेरित होकर यज्ञ में भेजा हुआ शीन पक्षी महान आकर्षक तथा परिपूर्ण सोम को ले आया यदि जिस समय उत्तम लोक सामने जाने योग्य आकर्षक तथा देवों को बुलाने वाले अग्नि को विनती करते हैं उस समय यज्ञ कार्य उत्पन्न होता है भाषार्थ हे अग्निदेव पशुओं के लिए जैसे घास उत्तम रुचिकर होते हैं वैसे ही तुम सदैव रमणीय हो मानवों को उत्तम हवन यज्ञ से लाभादायक होवो स्तोता का स्तोत्र सुनकर तथा हविर द्रव्य ग्रहण करता हुआ तू अनेक देवों के साथ जाते हो भाषार्थ हे अग्निदेव जैसे रात्रि को जीर्ण करने वाला सूर्य अपना तेज सब पर फैलाता है वैसा तू भी अपना तेज मातृपितृ रूप पृथ्वी में प्रसूत कर यज्ञ का अभिलाषी यजमान यज्ञ करने की कामना करता है वह हृदय से उनको चाहता है अग्नि स्तुति को वर्धित करता है ब्रह्मा यज्ञ कार्य उत्तम रीति से संपन्न करने के लिए उत्सुक हैं वह स्तोत्र बढ़ाते हैं तथा वह मन ही मन कार्य से कुछ न्यूनता तो निर्माण नहीं होती इस आशंका से भयभीत होते हैं भासार्थ हे बलशाली अग्नि जो मानव तेरी कृपा को प्राप्त कर लेता है हे तेज के प्रेरक वह अत्यंत विख्यात हो जाता है अन्न की समृद्ध से संपन्न अश्वों से युक्त तेजस्वी एवं बलवान वह मानव बहुत दिनों तक सुखी रहता है भासार्थ हे पूज्य यज्ञनीय अग्नि जिस समय हम यज्ञीय देवों के लिए की हुई स्तुतियां उनको प्रिय होंगी तथा स्वधा युक्त अग्नि तू अनेक प्रकार के रत्न यज्ञकर्ताओं को विभक्त करके देगा तब इस समय हमारा धन का भाग हमें प्राप्त हो भासार्थ हे अग्नि सब देवताओं से युक्त घरों में रहकर तू हमारे स्तोत्रों को तू अमृत बरसाने वाले रथ को योजित कर देवों के माता-पिता द्यावा पृथ्वी को हमारे समीप ले आओ देवों में से कोई हमारे यज्ञ में चले नहीं जाएं इसलिए तू यहीं रह देवों के पास से नहीं जाना द्वादशम सूक्तम भाषार्थ यज्ञ के समय मुख्य तथा सत्य भाषण करने वाले द्यावा पृथ्वी नियमबद्ध होकर पहले अग्नि का आह्वान करें तेजस्वी अग्नि यज्ञ के लिए मानवों को प्रेरित करके तथा अपने तेज को धारण करके देवों को बुलाने के लिए बैठे भाषार्थ दिव्य देवों के सत्य के मुख्य ज्ञाता सर्व श्रेष्ठ अग्नि हमें देवों के समीप जाते हुए श्रेष्ठ हवि को ले आए अग्नि धूम्र ध्वज समिधा द्वारा उद्धरव ज्वलन अपनी कांति से उज्जवल स्तुत्य देवों को बुलाने वाला नित्य तथा मुख से हवन किया जाता है भाषार्थ जब अग्नि देव से सुखद जल उत्पन्न होते हैं तब इससे उत्पन्न हुई औषधियां द्यावा पृथ्वी धारण करती है उस तुम्हारे जल दान से सारे देवता स्तुति प्रशंसा करते हैं तुम्हारी प्रभा स्वर्गीय घी जल उत्पन्न करती है भाशार्थ हे अग्नि हमारे यज्ञ रूप कार्य को दद्धगत करो जल के बरसाने वाले द्यावा पृथ्वी मैं तुम्हारी पूजा एवं स्तुति करता हूं द्यावा पृथ्वी मेरा स्तोत्र सुनो जिस समय स्तोता जन सब काल यज्ञ के समय स्तुति करते हैं तब यहां माता पिता रूप द्यावा पृथ्वी वृष्टि जल का वर्णन करके हमें बहुत मदद रूप हो भाषार्थ प्रदीप्त अग्नि राजा क्या हमारी स्तुति तथा हवि को स्वीकार करे क्या इस अग्नि के व्रतों का हमने उपयुक्त पालन किया यह कौन जानता है सुहृद मित्र को बुलाने पर जैसे वह आता है वैसे अग्नि भी आ सकता है हमारी यह स्तुति देवों के पास जाए और हमने समर्पित किए हुए हवि भी देवताओं के पास जाए भाशार्थ जो जल यहां पृथ्वी पर अमृत समान लक्षणों से युक्त तथा अनेक रूप का ग्रहण होता है जो यम के अपराध को क्षमा करता है हे महान तेजस्वी अग्नि तू क्षमाशील होकर उसकी रक्षा कर भाशार्थ अग्नि के यज्ञ में उपस्थित रहने पर देवतागण प्रसन्न होते हैं तथा यजमान के तेजस्वी वेदी रूप स्थान में उसे स्थापित करते हैं उन्होंने सूर्य में तेज को दिन को स्थापित किया चंद्रमा में रात्रि को स्थापित किया इसलिए निरंतर चंद्र एवं सूर्य तेजस्वी होते हैं भाषार्थ जिस ज्ञानमय अग्नि के उपस्थित रहने पर देवता अपना कार्य संपन्न करते हैं हम इसके अप्रकट गुप्त रूप को नहीं समझते हैं इस यज्ञ में मित्र आदित्य सूर्य पाप नाशक अग्नि के पास हमें निष्पाप कहें भाषार्थ हे अग्नि सब देवताओं से युक्त घरों में रहकर तू हमारे स्तोत्रों का श्रवण कर तू अमृत बरसाने वाले रथ को योजित कर देवों के माता-पिता द्यावा पृथ्वी को हमारे समीप ले आओ देवों में से कोई हमारे यज्ञ में से चले नहीं जाएं इसलिए तू यहीं रह देवों के पास से नहीं जाना त्रयोदशं सुक्तं भाषार्थ हे शकट प्राचीन काल में उत्पन्न मंत्र का उच्चारण करके अन्य युक्त तुम्हें मैं ले जाता हूं स्तोता की आहूत की भाति यह मेरा स्तोत्र देवों के पास पहुंचे अमर प्रजापत के सभी पुत्र जो देव दिव्य धाम में रहते हैं हमारी स्तुतियां श्रवण करें भाषार्थ जब तुम जुड़वे की भात जोर से यज्ञ गृह में जाते हैं तब देव भक्त मानो तुम्हारे ऊपर होम द्रव्य लादते हैं तुम अपना स्थान जानकर जब खड़े रहते हो उस समय तुम सोम का रमणीय स्थान बनते हो भाषार्थ यज्ञ के जो पंच भाता सोम पश्चिम पुरोडाश एवं घृत उपकरण स्थान हैं उनको मैं यथाक्रम चढ़ूं यथा, यथा नियम चार त्रिष्टुवाद छंदों का प्रयोग करता हूं ओंकार का उच्चारण करके कार्य संपन्न करता हूं यज्ञ की नाभि रूप वेदी पर मैं सोम को पवित्र करता हूं भाषार्थ देवों के लिए मृत्यु को दूर हटाओ प्रजा के लिए अमर जीवन को नष्ट न होने दो यज्ञकर्ता जन मंत्रों से पवित्र यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं जिससे यम हमारे शरीर को मृत्यु के समीप नहीं भेजता है भाषार्थ स्तुत्य पितृ स्वरूप तथा सराहनीय सुंदर सोम से सात छंद स्मृत रूप निकलते हैं उस समय स्तोता लोग स्तुतियों का गान करते हैं ये दोनों शकट दोनों लोकों में प्रकाशित होते हैं दोनों प्रयास करते हैं तथा देवों एवं मानवों का पोषण करते हैं